बंदे गुरु पद वंदे श्री चैतन्य श्रीचैतन प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे श्री राधि का चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर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 संकेतनिकर कमुताक्षाबरौ दिजबरौ जुगध वंदे जगत्प्रियकुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजराते कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजरांते अद मनसराज हंस प्राण प्रयान समय कौफ प्रयाणसम कौफवात कंठवरोधनम विधौ भजन कुतस्ते भजन कुतस्ते कृष्ण तदीय पादपंकजो पंजरा द मन मे मनसराज हंस प्राण प्रयान समय कफपात पृत्य कंठवन विधौ भजन भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुरुस्वाई पू्पाजी ने बताए बदजी अपना अंदर में जो दोष है वो देख नहीं पाता जो लोग बद्ध जीव है बद्धजीव अपना अंदर में जो दोष छुपा हुआ है वो देख नहीं पाता सिलो सरस्वती गोस्वामी पोपा जी ने बताया बद्ध जीव अपना अंदर में जो दोष है देख नहीं पाता दूसरे का अंदर में जो दोष है वो देख पाता ये नियम है एक सुंदर क्वेश्चन श्रीमदभागवत जी महापुराण में सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन रखा था इसका चर्चा भागवत चर्चा में होगा फिर भी थोड़ा बहुत हो जाए परीक्षित महाराज ने पूछे गुरुदेव क्यों गुरुजी ऐसा क्यों होता है जब दुनिया का आदमी शंकर भगवान देवी मैया गणपति देवता ये लोग का पूजा करे तो ये लोग जो अपना अंदर में जो वासना है माला माल हो जाता है और अक्सर ये देखा जाता है जो जो हरि का भजन करे ज्यादा से ज्यादा वो लोग निष्किचन होते हैं ऐसा क्यों होता है उसका कपड़ा नहीं है खाने का कोई ठिकाना नहीं जैसे रूप सनातन आदि ऐसा प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका मुस्कुराकर इसका उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी जी पूछे राजन आप क्या समझते हो हरि क्या दिल्ली का लड्डू है इस जगत का कुछ बाजार में जाए खरीद के दे दे तो इसमें उत्तर दिया परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परह हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परंग सर्वद उपद्रष्टातंग भजन निर्गुणो भादे निर्गुणो भवे हरि इस जगत का कोई वस्तु नहीं है तमाम चौदह भुवन को काट करके कब किस जन्म में जाओगे ये चौदह भुवन का अंदर जो आना जाना इसको पूरा काट करके ब्रह्मांडों का जो अंतिम जो ब्रह्म ब्रह्मा का इसका ऊपर फिर जाओगे फिर इसके बाद आपका आएगा बिरोजा नदी बिरोजा को काट करके जाओगे वो उसमें चिन्हमय जल रहा सी बद्रजीव का हालत क्या है सुनोगे तो कापना शुरू कर दो फिर वो ऊपर जाके बिरोजा मतलब बिरोजा बिगो तो रजा आपका अंदर में थोड़ा सा भी एक धूल मैला है वो भी धूल धुलाई करके फिर उसका बाद ब्रह्म दिखेगा भगवान का इम्पर्सनल ब्रह्मो इफालज्स फिर उसको काट करके जाओगे फिर उसका बाद अद्वैत तो गुस्साई सौदा शिव दिखेगा सौदा शिव का धाम वही बैकुंठ धाम का भी अंतर है फिर उसका ऊपर जाओगे देखोगे उसमें बैकुंठ का अलग अलग पुरस्त यह आने का पहले वृंदावन में दिन रात सब चर्चा हुआ विदेशी लोग देशी लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है खाना पीना सब दिन रात सुन रहे कैसा सब क्वेश्चन है तो वहाँ क्या है अलग अलग विष्णु विष्णु परतत्व का अलग अलग स्वरूप है जैसे कि बराह भगवान ये भी विष्णु तत्व है नरसिंह भगवान विष्णु तत्व है कुरम भगवान विष्णु तत्व है है ना सब ये सब विष्णु तत्व का जैसे जो जिस भाव लेकर भजन करे उसका सिद्धि उधार जाके वैसे ही होगा नवोद्वीप मनम परिक्रमा कभी किए हो आप के किए अच्छा तब तो नवद्दीप में जो उस पार जाते तो कुलोद्दीप कुलहद्द्वीप बातें हैं कुलोद्दीप में एक ब्राह्मण उधर है महाराज जी सुनाते थे, थे तो वहाँ बराह भगवान को अर्चन करते थे तो वहाँ लिखा हुआ है भक्ति में सब धाम महात्मा में सब लिखा तो वो ब्राह्मण को कोलोद्दीप भगवान कोलोद्दीप पति बराह दर्शन दिया कमल नयन बराह मूर्ति धारण करके तो वहाँ जाना तो वहाँ जाके भी हम लोगों का गौड़िया मठ का जो भक्तों परिचय देता है वहाँ भी हमारा स्थान नहीं है। उसमें ऊपर जाके फिर धीरे धीरे नृसिंग देव का जो स्थान है उसका ऊपर राम जी का स्थान है अवधपुरी उसका ऊपर जाके भी बेहद भागवत में सुंदर है सनातन गोस्वामी जी सब लिखे हैं जो गोप कुमार कैसे कैसे भजन करते के, तो ऊपर जा रहा है ऊपर ये सुनो चौंक जाए कब सुनोगे जिंदगी जा रहा है तो ऊपर जाके फिर वो जगह जाके भी उसको शांति नहीं मिला आनंद नहीं मिला उतना आनंद जो आनंद का फिर जाके दारोकापुरी छोड़ के मथुरापुरी फिर उसका गोलोक वृंदावन कहा जाना है और गौड़ियमठ वाले का जो वास्तव भजन करता है जो हमारा गुरुवर्ग है शास्त्र में लिखा हुआ है जो गौड़ीय भजन का जो फैसिलिटी है तमाम किसी भी संप्रदाय में करो सुविधा नहीं मिलेगा क्या सुविधा है आदमी को जानकारी चले तब ना लोभ होगा लोभी नहीं है तो कैसे लोभ नहीं है तो उसको डबल बेनिफिट मिलता है ये अगर भजन करे गौड़ीय संप्रदाय में ठीक एकदम पक्का भजन करे तो सिद्ध अवस्था में जाए स्वरि छोड़ने का बाद उसको जो स्थान मिलेगा एक स्थान मिलेगा गौरधाम में एक स्थान मिलेगा राधा गोविंद का लीला में दो लीला में स्थान मिलता है यहाँ का जो महात्मा लोग भजन करता है सिद्ध हो जाता है अंतिम में जाके गौरधाम में भी उसका सेवा मिलता है और वृंदावन धाम में भी सेवा मिलता है गौरंग महाप्रभ का कृपा से राधा गोविंद का सेवा मिलता है और गौरांग महाप्रभ सेवा तो है ही है हमारा जितना सारे गुरुवर्ग है पोपाध्य लिखा भक्ति तो को सारे विचार करो सब महात्मा का ये सब दो जगह स्थान है एक ही स्वरूप दो जगह सेवा करता है एक गौर गो, गौरंग गो, महापो गणित लीला राधा गोविंदो का अब बात ये है कि अपने को शुद्ध करने का जो प्रक्रिया है प्रोसीड्योर है ये प्रोसीड्योर हर हालत में तमाम शास्त्र में लिखा हुआ है एकमात्र विशुद्ध हो जिसका अंदर में कोई चाहत नहीं है ऐसा कोई संत महात्मा मिले उनका मुखारथ बिंदु से सुनने के बाद अगर दिल में धक्का लगता है तो वो हरिकथा सुनते सुनते आपका अंदर में चेतोदर्पणम अर्जनन जो प्रक्रिया है दैट कैन बी डन हरिकथा बिना सुने जामकीर्तन करते रहो करोड़ों जन्मो ये सिद्धांत तो किसको पूछोगे You can कैन ब्रिंग एनी बॉडी यू कैन थे किसी भी महात्मा का पास ले चलो सिद्धांत तो यह है हरिकता छोड़ के जानता नहीं। कुछ जानता सिद्धांत तो की जान। कुछ, कुछ नहीं होने वाला जामकर्तन किस लिए कर रहे हो कौन है वो लीला क्या है वो लीला में कैसे प्रवेश होगा सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को धीरे धीरे कैसे कैसे लेकर गया अंतिम में लेके, लेके गया ना तब उसका तो प्रवेश हुआ नहीं तो संभव नहीं तो हमारा ख्याल से जो विचार परमप केशव गुशी महाराज का बहुपात का हमारा गुरु वर्ग का है जामकीर्तन तो बंदो करने के लिए हम नहीं बोल रहे जमकीर्तन तो चले लेकिन इसका टाइम एडजस्ट करके थोड़ा अगर आ ही गया है बार बार तो आएगा नहीं समय नहीं तो एक ही बार ऐसा धीरे धीरे विचार भागवत में क्या है भाषण देना दूसरा चीज है और भागवत में कंटेंट क्या है भागवत में विषय वस्तु क्या है तो जो हमारा प्राण है चैतन्य तो महा बोले हैं श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम तो उसका अंदर में क्या है सारा जिंदगी में किसी को पता नहीं तो कैसे चलेगा समझा मैंने गौड़ी सिद्धांतों को सामने रखकर भागवत का विचार को थोड़ा इसी साल अगर थोड़ा समय निकालकर करो हमारा ख्याल से अच्छा है बाकी आपका भी विचार देख लो बस आपका व्रत नहीं टूटना है ये तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी सारे पुराण से निचोर स्कंद पुराण में युवा भक्ति विनोद ठाकुर बहुपाद हमारा गुरुजी सब देवानंद गोरी का केशव गुस्से में सब अलग अलग से पूरा कार्तिक व्रतों का पूरा आपका जो चौमासा का जो नियम बताए ये सुनने से पागल हो जाएगा आदमी उतना बोलना ठीक नहीं धीरे धीरे ग्रेजुअली दे कैन इम्प्रूव चौमासा ये तो भक्तिमय ठाकुर ये बताया बद्द जीवों का लिए जो संसार से छुटकारा मिलने का एक रास्ता रखा है ठाकुर जी ये जो ठाकुर जी शयन एकादशी में शयन जाते हैं और उत्तान में उत्तान होते हैं ये जो चार महीना ठाकुर जी का स्वयं का लीला खीर सागर में जो भगवान है इसका स्वयं का लीला ये स्वयं हमारा मापिक स्वयं नहीं है ये तो जोग निद्रा में ऐसा मजा करते हैं अपना भागवत में श्लोक भी है जय जय जा झा जा जी जा तो सी तुना तम सिद आत्म ना समस्त भग ये सब श्लोक हम चर्चा करेंगे ये अपना लीला का संगवरण करके भगवान अंदर में स्वयं करते हैं उस टाइम में वेद सूति सारे प्रमाण दिया भागवत में है वो स्तुति करते रहे अपना मूर्ति पकड़कर उस चार महीना में पूरा संतो समाज का या गृहस्थी व्यक्ति कोई भी हो सब कोई का लिया यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं हुआ है उसका लिए भी चौमासा का व्यवस्था है जो वैष्णव नहीं हुआ है अभी तक गृहस्थी में है वैष्णव पक्का नहीं बन सका उसका लिए भी चौमासा का व्यवस्था है चौमासा अगर ठीक से पालन करे तो वही आपको ले जाएगा लेकिन चौमासा कैसे करें चौमासा में जो नियम है सिर्फ खाने पीने का टमाटो खाना मना है बैगन खाना मना ये नहीं ये यह तो यही है तमाम ये विचार जो है ये करना मना है ये करना मना है ये करो ये करो सब ये है बद्धजीवियों को पर पेशार करके धीरे धीरे उसको कंसेंट्रेट करना भगवान के चरण भक्ति में भक्तिम ठक वो सारे आर्टिकल पूरा आठ पन्ना लिखने के बाद कंक्लूजन दिए हैं तो तमाम ये सब नियम है उसका अंतिम कंक्लूजन ये है सिद्धांत तो ये है जो जीवो का अगर हरि कथा में हरी चिंतन में मती हो जाए इसके लिए सब बनाए जितना सारे नियम है ना इसको मात तोड़ो ये खाओ मात सारे नियम है भागवत ने पदप्रण में सारे बताया इसका कारण है ये तो है ही है निश्चे तो है ही विधि निषेध सौर्वो विधि निषेध सब उसका मूल है आपका मन भगवान का चरण में टीके रहे ये अगर न रहे चाहे बेगन छोड़ दो ये ये छोड़ दो मूंग ये छोड़ दो कोई फायदा नहीं तमाम नियम का एक अब भगवान का आचरण में लगन लग जाए कथा सुनते सुनते बस जाए ये नियम है कार्तिक महीना में ये नियम है और क्या क्या करें हम तो 20 मिनट पच्चीस मिनट आपका आगे इच्छा है तो कहना लेकिन तो आदमी नए का नहीं तो पेशेंसी नहीं है आदमी का अंदर जो पेशेंसी चाहिए कथा सुनने के लिए एकदम तो एब्जॉर्बिंग कथा सुनने का टाइम है एब्जॉर्बिंग मैंने पूरा दुनिया खो जाता है वृंदावन का जो सोता है ना तो वो जब डूबता है तो अब कभी कथा चले तो देखना विदेशी है बाहर में कुछ मन नहीं है उसको पूरा डूब गया ऐसा होने से ठीक है आमारा कोई असुविधा नहीं है किपा तो आपका हो चुका है जिसका गुरुजी गुरु जी शिला को से महाराज उसका क्या कीपा का क्या कमी है <laughs> कमी नहीं है महाराज जी का आदेश है विदेशी लोगों के ऊपर जो शैम से सुनना ना तो इसका फोन नंबर मेरा पास नहीं है इसका फोन नंबर भी मेरा पास नहीं है आप पूछो तो इसका फोन नहीं दे सकता समझा मेरा बात अब महाराज जी का डायरेक्ट आदेश तो इसीलिए लोग पीछे पड़ते हमको हम उसको बुलाया नहीं पूछो हम मारते पीटते बाघ क्या करें महाराज जी मदन गोपाल है ना आपका सोलोनिया का सलोवेनिया का मदन गोपाल वो लोग को पूछ के देखना हम क्या करें महाराज अब पहले भी हमारे हमको महाराज भेजते थे एयरपोर्ट में आप जाओ तब लाल कपड़ा में था तब देश का पहले का जो देश था ब्रह्मचारी वे महाराज जी का हमारे ऊपर स्पेशल सेवा था श्यामल कृष्णो एयरपोर्ट में जाएंगे जितना सारे विदेशी आए उसको हाफ मोल्ड हरिकथा बोलते बोलते गाड़ी में फिर महाराज जी के चरण में ले जाते थे ये मेरा सेवा था इससे ऐसा हो गया अब तो वहाँ मथुरा में नार गुजर गया वो लोग आ रहे हैं जो जोर जबरदस्ती जो हम तो बुलाया नहीं किसी को ठीक है सुबह में अगर इच्छा है तो ये कि भागवत का ही सुनोगे कि विशेष कुछ सुनेंगे अच्छा ठीक ठीक है कितना बजे से कितना बजे ना आप लोग परिक्रमा में कब निकालोगे ओ पांच पांच सात दिन था था? था? का तो नहीं है कितना तेरह तीन दिन है पंद्रह तारीख को शुरू होगा भागवत का तो शुरू हो जाए तो हमारा कहना था भागवत का जो शुरू का पहले भागवत भागवत का जो इंट्रोडक्शन है भागवत का जो पीली मिले इंट्रोडक्शन उसका पहले भागवत का जो थोड़ा महिमा ये अगर तीन दिन में थोड़ा आगे बढ़ जाए तो कथा का और भी मजा समझा मेरा बात कथा तो मूल भागवत शुरू होगा आपका पंद्रह तारीख से जो एकादशी आ रहा है जिससे ऊर्जा तो शुरू हो उससे तो होगा लेकिन आप अगर आग, आपका इच्छा है भागवत का महिमा का बारे में भगवत का इंट्रोडक्शन थोड़ा दो तीन दिन में हो जाए उसमें क्या है थोड़ा जोश आए शक्ति आ जाएगा यार ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा नहीं तो ये महिमा कथन में दो तीन दिन बुधा चला जाए उसमें क्या होगा और तीन दिन आगे बढ़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं कैसा व्याख्या करते थे ये सब सुने तो आजकल का आदमी नहीं है वह सब सुनने का जन्मा दस यथो तो अन्वयादराशर्त सभी ये श्लोक पहला श्लोक ये एक महीना तक व्याख्या किया अब हम लोगों को बोलेगा पागलपंथी है महाराज का सोनातन को सही से कहाँ से सब लिखा है रूप को से क्या कौन सुनेगा अब देखो सुनने वाला जरूर है आपका टाइम नहीं है लेकिन है <laughs> सुनने वाला है नहीं ये रस जो है पृथ्वी में कहीं नहीं मिलेगा ये हमारा गौड़ीय संपदा है मैं रूप का मैं पृथ्वी में कहीं नहीं देखो आपका क्या कटिया जी क्या बोलना है अगर भगवत का महिमा हो जाए शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपा जी ने बताएं बद्ध जीव जब तक गुरुचरण में वैष्णव चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक इसका मंगल का रास्ता नहीं खुलता शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपा जी ने बताए बद्धजीव अवस्था बद्ध में अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकता बद्धजीव बद्ध अवस्था में अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकता अपना मंगल करने के लिए वो चेष्टा करता है लेकिन वो मंगल का स्वरूप नहीं जानते मंगल का जो वास्तव स्वरूप है इसका जानकारी उसका नहीं है इसीलिए जिसको मंगल बोल के जिसका पीछे दौड़ता है अंतिम में देखा जाता है वही उसका दिए फांसी का फंदा बन जाता मंगल सोच के जो उसका पीछे दौड़ रहा है अंतिम में देखा गया वो फांसी का फंदा बन गया इसका उदाहरण दे भागवत का महिमा फहिमा सब इसीलिए हमारा गौड़ियों सारस्वत गौड़ियों गौड़ संप्रदाय का जिसको चैतन्य महापो आचार्य बना के गया था सौरूभ गोसाई जी स्वरूभ गोसाई जी इसलिए बताएं जे ये जो हमारा पूरा संप्रदाय का आचार्य है कोई भी भजन करे चैतन्य महापोभ आदेश है सौरूभ गोसाई का जो नियम है आचार आचरण है उसको तोड़ना नहीं है उसको फॉलो करके यहां तक तो कि रूप सनातन से लेकर कोई भी हमारा पूर्व गौरी आचार्य कोई तोरा नहीं सौरभ गोसाई ने एक बात बोला इसको अगर समझ में आ जाए आज बड़ा हरी हो जाएगा वो क्या है बोला चैतन्य मापो दया तो बहुत आदमी करता है दया का मतलब क्या है दया का मतलब क्या है दया का मतलब है आपका जिस चीज का अभाव महसूस हो रहा है उसको किसी दाता के पास से ग्रहण करना फॉलो मी पॉइंट वेरी इजी जिस चीज का अभाव है बस का पास आप उसका पास जाओ महाराज हमका ये चीज का अभाव है हमको दे दो अगर विद्या का अभाव है तो आप जाके हमको विद्या दे दो महाराज विद्या का अभाव तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं कहते हैं आपका जो पूरा जिंदगी बचपन से लेकर आज तक किस किस चीज का अभाव महसूस हुआ कुछ चीज का तो महसूस हुआ अभाव वो क्या चीज उसको विचार करो देखे क्यों इसमें खाना पीना शब्दों स्पर्शो रूप रसगंधो ये पांचों चीजों में एक चीज होगा इसी का अभाव महसूस किया बद्ध जीवों का हिम्मत नहीं है जो अपराधिक जगत में जो आनंद का रस लहर चल रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए भगवत चंद्र भगवान हमको ले चलो वो बोलेगा नहीं कभी भी नहीं ये तो ये परीक्षित महाराज जी एक उसका महाभागवत है भागवत में इसीलिए वो रखा था अथो पृछाम संसिद्धिम जोगी नाम परम गुरुम ये तो हम चर्चा करेंगे लेकिन सौरभ गुस्साई ने एक बात बोला वो क्या है बोला चैतन्य महाप्रभु का जो दया है उसको बोला भूयाद मंदोदया दया, इसका माने क्या है कोई समझता है अमंदोदया दया अमंदोदया दया इसका माने क्या है गौरिया मठ का ये मूल चीज है चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है भक्तो लोग हैं, पक्का जो वो लोग जो कीपा करे वो उसका नाम है अमंदोदय दया मतलब जो किपा ये हमारा चैतन्य महापुर का संपदा में खानदान में परिवार में जो कर देगा आपका ऊपर वो जो दया कर दिया वो दया का वस्तु आपका पास आ जाएगा दया दे दिया आपको लेकिन उसमें से और अमंगल नहीं आएगा समझा मेरा एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा एकदम तुरु एक कहानी बताए आप कहानी बोलने से ठीक है तत्व तो तो बोलते चाहे वृंदावन में ठीक है मिदनापुर में जब परमप माधव गुस्सिंह महाराज श्रीला संतो गुस्त महाराज सारे लेकर एक मठ बनाया था उसका नाम है सेमानंद गोवरिया मठ श्यमानंद गोवरिया मठ नाम दिया वो श्यमानंद गौरिया मठ में एक ऐसा माफी लड़का ये जो लड़का है ऐसा माफी लड़का आता था उसका बहुत प्रेम है साधु से हा महाराज बहुत प्रीति है रोज आते थे सुबह में आरती दर्शन करते थे शाम को भी आरती दर्शन करने आते थे और मंदिर को भी पोछा लगाते थे हम भी देखे एक लड़का कृष्णनगर मठ में कॉरपोरेशन में काम करता है वो पूरा जितना सारे मंदिर का पोछाई लगाता है फिर वहाँ का इंचार्ज का एक बात से उसका दिल में इतना धक्का लगा वो छोड़ के चला गया और आया नहीं हमको बहुत प्यार करते थे कथा भी सुनते थे लेकिन हम मिलते कहाँ कभी मिलते कृष्णनगर में आया एक दिन रात को स्टे किया सुबह में चला गया लड़का बहुत लेकिन उनका दिल में धक्का है वो जन्माष्टमी या गौराष्टमी किसी गौरंग महाप्रभु का गौर पूर्णिमा या राधाष्टमी किसी उत्सव होगा या झूलन हमको याद नहीं है उसमें वो कोई विशेष उसका प्रचेष्टा था हम ये करें तो उसका दिल में धक्का आ गया करने नहीं दिया वो छोड़ के चला वो आया नहीं और वो जो लड़का का बात हम बताते हैं श्री श्यामानंद गौड़ी अमठ में वो लड़का शिक्षित है ग्रेजुएट है आता था रोज आए जाए और जो इंचार्ज महाराज है उसका साथ भी प्रीति है बहुत सुंदर प्रीति है धीरे धीरे वो क्या हुआ उसका माता जी बहुत चिंतित है क्योंकि पिताजी नहीं है मर गया पिताजी बचपन में गुजारा चलता नहीं बेचारा ट्यूसनी करके चलता है ट्यूसनी में कितना पैसा मिलता है ट्यूसनी करके चलता है और चिंतित है वो किस किस भी गुजारा नहीं चलता है शादी देना ये सब अचानक उसका चाचा है चाचा उसका चाचा है चाचा माल पानी है उसका पास बहुत बिजनेस करता है क्या जाने कैसे उसका बुद्धि है या चाचा ने उसको बोला ए तू क्या कर रहा है बोला ऐसे तो, ऐसे चल रहा है तो एक काम कर मैं तेरे को बीस रुपया दे देता दे बाद में दे, दे देना कुछ बिजनेस शुरू कर ऐसा दिया बोल दिया उसको और पहले तो ये लड़का तो साधु के पास महाराज कौन सी कीपा रहा है कौन माने दिल्ली में भी आपका एक गुरु भाई उसका नाम पूर्णो डेली हमको स्टेशन में उठा के उठाकर महाराज पैर की पा करा हम बोला कौन सी कि रहा है फिर जब एक साल भी घूमते घूमते पता चला ये किपा मांगा एक विदेशिनी को शादी कर लिया हो गया और जब वैष्णव है बांछाखाल बदर हुई सिलिंग थ्री बांछा कल्पुरु वश्यु बोलता है ना सचमुच मेरा गुरुजी जी का सामने देखा कितना गरीब आदमी विदेश से आता है बस सेवा शुरू किया थोड़ा और अंतर में मांगा करोड़ों पति बन गया तो ये मांगने के लिए वो, वो ऐसा है तो वो मांगा वैष्णव से कृपा करो किपा करो वैष्णव कृपा तो करता ही है और वो क्या किया वो बीस हजार रुपया लिया लेके पान है ना पान जानते हो पान पान का बरोज है पान का खेती शुरू कर दिया उसका आइडिया है थोड़ा बहुत जानकारी है मिन्नापुर में पान का बरुद्ध चलता है वो पान का है। अब करके पान का पहले वो मार्केट में भेजना शुरू कर फिर उसका कनेक्शन हो गया बाहर बाहर में अच्छा पान है बाहर जाए उसका बिजनेस धीरे धीरे जम गया तो जितना बिजनेस जम गया उतना ही उसका मठ में आना कम हो गया <laughs> माइंड इट क्या बोलते हैं वो जीस्ट ले लो और महात्मा लोग बोलते सुबह में तो पहले आता था अब आना बंद महाराज टाइम नहीं मिलता क्या करे और शाम का आरती तो छोड़ो शाम का आरती तो बंदी हो गया सुबह में कभी कभी आते थे और हफ्ता में एक दो दिन हो गया पहले तो रोजी तो फिर टायर्ड हो जाता रात काम धीरे धीरे कम हो गया उसका बाद धीरे धीरे और बिजी हो गया उसका बाद आना और कम हो गया कभी कभी मार्केट में देखा होता कोई संत हो मार्केट में गया बाजार में कुछ क्या आते नहीं वो समय कम हो गया फिर उसके बाद उसका माताजी जब देखे जब बिजनेस जम गया उसको शादी दे दिया और हो गया चक्कर शादी देने के बाद उतना बिजी हो गया कि महीना में तो एकादशी में कभी कभी आता था, था वो भी बंद हो गया महीना में एक बार आता वो भी बंद होना तो उधर का जो महात्मा है उन्होंने उसको एक दिन विचार करके बताया तुमने तो सेवा किया पूछा लगाया ये सब पहले किया अभी तो तुम्हारा पास टाइम नहीं है लेकिन जो आपका जो अम्बरीश महाराज वो जिंदगी भर तक वो सेवा को नहीं छोड़ा अम्बरीश महाराज जो वो राजा है सप्तदीप तो अधिपति सात दीपों का अधिपति आपको तो चौंक है आपका घर का भी आपका बात नहीं सुनता है। और वो सप्तदीप तो का अधिपति कैसे संभव है वो लोग तो वो अपना मंदिर का मांजन से लेकर सब कहता है सौ भि मनो कृष्ण पदार बिंद री वैकुंठ गुणान वर्णनी हैं ऐसा करके सारे तमाम इंद्रियों को भगवान का सेवा लेकिन उसका जो राजपाठ है इसमें इसका कोई रुकावट नहीं हुआ भगवान का जितना सा से सेवा किया वो रुकावट नहीं हुआ वो आराम से चला पूरा लेकिन वो लड़का क्या किया जब उसका बिजनेस ज़्यादा हो गया मंदिर का पूछा बंद हो गया आना आजाना बंद हो गया तो महाराज जी एक दिन उसको बुला के बोला देखो अम्बरीश महाराज सात दीप का अधिपति थे इतना व्यास्त तो आदमी है फिर भी भगवान का सारे इंद्रियों के साथ सेवा किया उसका कोई क्लांति भी नहीं आया और कोई असुविधा भी नहीं हुआ लेकिन आपका थोड़े बहुत बिजनेस में बिजी हो गया तो आप ठाकुर जी का सेवा संतों का दर्शन सारे बंद कर दिया यही बद्ध जीवक का कमी है तो चैतन्य महाप्रभ का किपा आप ले नहीं पाए वो वो जो लड़का उसको बोला चैतन्य महाप्रभ का जो वास्तव कृपा ले, आप ले नहीं पाए इसलिए आपका ये हालात है क्योंकि आपका चाचा आपको बीस रुपया दिया ये तो दया है ही है ये दया नहीं है बीस रुपया दिया बिजनेस के लिए तो दया है लेकिन ये दया का अंदर जो अमंगल छुपा हुआ था अभी प्रकाशित हो गया अमंगल क्या है जब आपको भगवान और भगवान का स्थिति से आपको विमुख कर दे अब विमुख हो गया संसार में चिपक गया आप तो ये आपका ये चैतन्य मापो का किपा नहीं है समझा मेरा बात तो दुनिया में पिता माता भाई बंधु स्त्री कोई भी आपको कीपा करे आप घर से ध्यान देना जो ये पक्का संत महात्मा की जो कीपा का ढंग है उसका जो कीपा है दोनों कंपेयर करके देखना एक कीपा आपको ले जाएगा गोलोक तक और एक कीपा वो तो कीपा, वो भी कीपा करता है अपना हिसाब से तो आपको टाइड बंधन हो जाएगा तो अमंद दया दया है जो दया संत महात्मा वास्तव करता है और लेने का भी हिम्मत चाहिए ये तो नहीं सर भक्त वालो तीर्थ किसी को कीपा किया नहीं तो नहीं कीपा तो किया लेकिन कीपा लेने वाला कौन था कीपा लेने वाला अगर है तो उसको पात्रों में कीपा आ जाएगा पात्रों में अगर जाएगा नहीं है तो सूरक है तो निकल गया उसमें वो महात्मा का कोई दोष नहीं है हम तो चिल्ला चिल्ला के बोलते सब उनका जो इतना बड़ा संत है उसका नाजायज फायदा लिया सब हमको डर नहीं है इस बात का बोलो किसी को इसीलिए यही अगर उसको फॉलो करता इन टोटो क्या उसका भाव है सब बोलते हैं गुरुजी का बात बोल रहा हूं आप गुरुजी का तो बात बोल रहे हैं तो भाव क्या है तुम्हारा सब बोलते हैं गुरुजी का बात बोल रहा हूं एनालिटिकली देखो क्या है गुरुजी का अगर बात बोल रहा है गुरुजी का सिद्धांत तो ग्रहण किया गुरु का आचार विचार लिया तो तुम्हारा अंदर में तरक्की होगा ही होगा हंड्रेड उसमें कोई दोष नहीं समझा मेरा बात तो ये गौड़िया मटका जो कीपा है अमंदोदय दया कौन लेने के लिए तैयार है बताओ आप लोगों में एक आदमी है जो पक्का की लेगा लेगा तीस महाराज बोलते हैं आओ हमारा सामने तुलसी पकड़ के बताओ किस कौन भगवान कौन चाहता बताओ आओ हमारे सामने कोई नहीं आता आओ मेरे सामने बोलो छोकर बोलो भगवत को भगवान नहीं चाहते जब दूसरा कामना बासना रहे तो क्या फायदा है एक संत महात्मा का आने का मकसद है इन लोगों को बंधन से पहले उसको छुटकारा करा दो ये अगर नहीं हुआ वो दोबारा नहीं आएगा दोबारा नहीं आएगा उसको मन नहीं टिका समझे मेरा बात बंधन को उसको बंधन छोड़ा दो बंधन में सब आदमी है बंधन छोड़ा कर उसको ले जाने के लिए तैयार कर दो इसका सारे पिलीमिनरी डिस्कशन हमारा होगा भगवत डिस्कोर्स काल से अगर आपका आज्ञा है तो भगवत का महिमा शुरू कर देंगे और पंद्रह तारीख से मूल भागवत जन्मादश्य सो गए तो उसमें गजेंद्रमुक्षण भी आएगा कोई कोई आदमी बोलता है गजेंद्रमोस पाठ का आदेश है ये तो गजेंद्र मोक्षण में पूरा वेदांत सूत्र है गजेंद्रोमोक्षन में पूरा महीना भर अगर गजेंद्रोमोक्षण पाठ करे उसमें सारे वेदांत सूत्रों का व्याख्या होगा सब उठ के चल देगा किसी को समझ में नहीं आएगा इतना कठिन है गजेंद्र जो है कोई भगवान का स्वरूप का वर्णन नहीं किया ऐसा ऐसे से स्तुति किया उसमें पूरा वेदांत सूत्र का भरपूर है तो कौन है ये आप समझने वाला बताओ <laughs> इसमें तो आजा का पालन होगा ही भागवत में तो तो गजेंद्र मुख्यम भागवत का ही है तो एक बार चांस हुआ तो देख लो ये तो बाजार का कथा नहीं है तो नचा देंगे हम आपको हम तो रुलाएंगे फिर इसका बाद गोदी में लेंगे हंसते हास्ते जाओगे ऊपर तहरे रुलाएंगे मेरा नियम है जैसे नारियल है ना बाहर में नारियल को फेंको माथा फूट जाएगा लेकिन वो नारियल को ठीक से लेकर उसको तोड़ो उसमें से मीठा पानी निकालेगा साथ ठाकुर जी को भोग लगे खाओ फो ऐसा श्याम बाबा है श्याम बाबा हारते विदेशी लोग को ना ठू माछ श्याम बाबा इस से <laughs> है लेकिन वो लोग ही प्यार करता है जो भी है ठीक है आज इस तक रहे आप तो ऐसे ही मजा किया अपना इंट्रोडक्शन बांछा कलपुत्र गोस्ट